संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व दुर्योधन का भीष्म जी के मुख से अपनी सेना के रथी और अति रथियों का विवरण सुनना राजा धित्राठ ने पूछा संजय जब अर्जुन ने रणभूमि में भीष्म का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की तो मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधनादि ने क्या किया मुझे तो अब ऐसा जान पड़ता है मानो श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने संग्राम में हमारे काका भीष्म जी को मार ही डाला हो इसके सिवा यह भी सुनाओ कि महापराक्रमी भीष्मी ने प्रधान सेनापति का पद पाकर फिर क्या किया संजय कहने लगे महाराज सेनाध्यक्ष का पद पाकर शांतनुनंदन भीष्म जी ने दुर्योधन की प्रसन्नता बढ़ाते हुए कहा मैं शक्तिपाणी भगवान स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार कर आज तुम्हारा सेनापति बनता हूँ अब इसमें तुम किसी प्रकार का संदेह न करना मैं सेना संबंधी कार्यों और तरह तरह की व्यूह रचनाओं में कुशल हूं मुझे देवता गंधर्व और मनुष्य तीनों ही की व्यूह रचना का ज्ञान है अब तुम सब प्रकार की मानसिक चिंता छोड़ दो मैं शास्त्रानुसार तुम्हारी सेना की यथोचित रक्षा करते हुए निष्कपट भाव से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा दुर्योधन ने कहा पितामह भय तुम तो मुझे देवता और असुरों से युद्ध करने में भी नहीं लगता फिर जब आप सेनापति हों और पुरुसिंह आचार्य द्रोण हमारी रक्षा के लिए खड़े हों तब तो कहना ही क्या है आप अपने और विपक्षियों के सभी रथी और अतिरथियों को अच्छी तरह जानते हैं अतः मैं और ये सब राजा लोग आपके मुख से उनकी संख्या सुनना चाहते हैं भीष्ण जी ने कहा राजन तुम्हारी सेना में जितने रथी और महारथी हैं उनका विवरण सुनो तुम्हारे पक्ष में करोड़ों और अरबों रथी हैं उनमें जो प्रधान प्रधान हैं उनके नाम सुनो सबसे पहले तो दुशासन आदि अपने सौ भाइयों के सहित तुम ही बहुत बड़े रथी हो तुम सभी छेदन भेदन में कुशल और गदा प्रास तथा ढाल तलवार के युद्ध में पारंगत हो मैं तुम्हारा प्रधान सेनापति हूँ मेरी कोई बात तुमसे छिपी नहीं है अपने मुँह से मैं अपने गुणों का वर्णन करूँ यह उचित नहीं समझता शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कितमरमा भी तुम्हारी सेना में एक अतिरथी है महान धनु मद्राशल्य को भी मैं अति रथी मानता हूँ ये अपने भांजे नकुल और सहदेव को छोड़कर शेष सब पांडवों से युद्ध करेंगे रथ यूथ पतियों के अधिपति भुरिश्रवा भी शत्रुओं की सेना का बड़ा भीषण संहार करेंगे सिंधुराज जयद्रथ को मैं दो रथियों के बराबर समझता हूँ ये अपने दुश्चित प्राणों की भी बाजी लगाकर पांडुओं के साथ संग्राम करेंगे काम्बोज नरेश सुदक्षिण एक रथी के बराबर है माहष्मतिपुरी का राजा नील भी रथी कहा जाता है इसका पहले से ही सहदेव से वैर बंधा हुआ है इसलिए यह तुम्हारे लिए पांडवों के साथ बराबर युद्ध करता रहेगा अवंती नरेश बिंद और अनुविंद बड़े अच्छे रथी माने जाते हैं ये दोनों युद्ध के बड़े प्रेमी हैं इसलिए यह शत्रुसेना में खेल सा करते हुए काल के समान विचरेंगे मेरे विचार से त्रिगर्थ देश के पांच भाई भी बहुत अच्छे रथी हैं उनमें भी सत्यरथ प्रधान है तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का लड़का ये दोनों यद्यपि तरुण अवस्था के और सुकुमार हैं तो भी मैं इन्हें अच्छा रथी समझता हूँ राजा दंडाधर दंडधार भी एक रथी है अपनी सेना के साथ वह भी संग्राम में अच्छा हाथ दिखावेगा मेरे विचार से बृहद्वल और कौशल्य भी अच्छे रथी हैं कृपाचार्य तो रथ युथ पतियों के अध्यक्ष ही हैं ये अपने प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर तुम्हारे शत्रुओं का संहार करेंगे ये साक्षात स्वामी कार्तिकेय के समान अजय हैं तुम्हारे मामा सपनी भी एक रथी है इन्होंने पांडवों से वैर ठाना है इसलिए निसंदेह ये उनसे घोर युद्ध करेंगे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा तो बहुत बड़े महारथी हैं किन्तु इन्हें अपने प्राण बहुत प्यारे हैं यदि इनमें यह दोस्त न होता तो इनके समान योद्धाधोरो पक्ष की सेनाओं में कोई नहीं था इनके पिता द्रोणाचार्य तो बूढ़े होने पर भी जवानों से अच्छे हैं वे संग्राम में बहुत बड़ा काम करेंगे इसमें मुझे संदेह नहीं है किंतु अर्जुन पर इनका बड़ा स्नेह है इसलिए अपने आचार्यत्व की ओर देख कर उसे कभी नहीं मारेंगे क्योंकि उसे तो ये अपने पुत्र से भी बढ़ समझते हैं यो तो संपूर्ण देवता गंधर्व और मनुष्य मिलकर भी इनके सामने आवे तो ये अकेले ही रथ पर सवार होकर अपने दिव्य अस्त्रों से उन्हें तहस नहस कर सकते हैं इनके सिवा महाराज पौरव को भी मैं महारथी समझता हूँ ये पांचाल वीरों का संघार करेंगे राजपुत्र बृहद्वल भी एक सच्चा रथी है वह काल के समान तुम्हारे शत्रुओं की सेना में घूमेगा मेरे विचार से मधुवंशी राजा जलंध जलसंध भी है अपनी सेना के सहित वह भी प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध करेगा महाराज बाल्क तो अतिरथी है उन्हें मैं संग्राम में साक्षात यमराज के समान समझता हूं। वे एक बार युद्ध में आकर फिर पीछे कदम नहीं रखते सेनापति सत्यवान भी एक महारथी है उसके हाथ से बड़े अद्भुत कर्म होंगे राक्षस राज अलम्बुस तो महारथी है ही यह सारी राक्षस सेना में सर्वोत्तम रथी और मायावी है तथा पांडवों से इसकी बड़ी कट्टर शत्रुता है प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े ही वीर और प्रतापी हैं वे हाथी पर चढ़कर युद्ध करने वाले में सर्वश्रेष्ठ हैं और रथ युद्ध में भी कुशल हैं इनके सिवा गांधारों के में अचल और विषक ये दो भाई भी अच्छे रथी हैं ये दोनों मिलकर शत्रुओं का संहार करेंगे यह कर्ण जो तुम्हारा प्यारा मित्र सलाहकार और नेता है तुम उन्हें सर्वदा ही पांडुओं से झगड़ा करने के लिए उभारा है बड़ा ही अभिमानी बकवादी और निज प्रकृति का है या न तो रथी है और न रथी ही है मैं इसे रथी समझता हूँ यह यदि एक बार अर्जुन के सामने चला गया तो उसके हाथ से जीता बचकर नहीं लौटेगा इसी समय द्रोणाचार्य भी कहने लगे भीष्मी ठीक है आप जैसा कह रहे हैं वैसी ही बात है आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता हमने भी प्रत्येक युद्ध में इसे शेखी बघारते और फिर वहां से भागते ही देखा है यह प्रमादी है इसलिए मैं भी इसे अर्थरथी ही मानता हूँ कर्ण की त्योरी चढ़ गई और वह गुस्से में भर कर कहने लगा। मेरा कोई होने पर भी आप इसी प्रकार बात बात में मुझे वाग बाणों से विधा करते हैं मैं केवल राजा दुर्योधन के कारण ही आप ही के ये सारी बातें सह लेता हूँ आप यदि मुझे अर्थरथी मानेंगे तो सारा संसार भी यह समझकर समझ करके झूठ नहीं बोलते मुझे अर्थरथी ही समझेगा किंतु कुरुनंदन अधिक आयु होने से बाल पक जाने से अथवा धन या बहुत सा कुटुम्ब होने से किसी छत्री को महारथी नहीं कहा जाता छत्री तो बल के कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है इसी प्रकार ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से वैश्य अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ समझे जाते हैं आप रागद्वेष से भरे हैं इसलिए मोह बस मनमानी रूप से रथी अरथियों का विभाग किया करते हैं महाराज दुर्योधन आप जरा अच्छी तरह ठीक ठीक विचार कीजिए भीष्मी का भाव बड़ा दूषित है और ये आपका अहित करने वाले हैं इसलिए आप इन्हें त्याग दीजिए कहाँ तो रथी और अतिरथियों का विचार और कहाँ ये अल्पबुद्धि वाले भीष्म इन्हें भला इनका क्या विवेक हो सकता है मैं तो अकेला ही सारी पांडव सेना के मुंह फेर दूंगा भीष्म की आयु बीत चुकी है इसलिए काल की प्रेरणा से इनकी बुद्धि भी मोटी हो गई है ये भला युद्ध मारकाट और सत्य परामर्श की बातें क्या समझे? शास्त्र ने केवल वृद्धों की बात पर ध्यान देने को ही कहा है अति वृद्धों की बात पर नहीं क्योंकि वे तो फिर बालकों के समान ही माने जाते हैं यद्यपि मैं अकेला ही पांडवों की इस सेना को नष्ट कर दूंगा किंतु सेनापति होने के कारण उसका यश तो भीष्म को ही मिलेगा इसलिए जब तक ये जीते हैं तब तक तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकता इनके मरने पर तो मैं सभी महारथियों के साथ लड़कर दिखा दूंगा कहा पुत्र, मैं फूट डलवाना नहीं चाहता इसे से अब तक तू जीवित है मैं बूढ़ा हूं तो क्या हुआ तू तो अभी बच्चा ही है फिर भी मैं तेरे युद्ध की लालसा और जीवन की आशा को नहीं काट रहा हूं जब नग्दी नंदन जी भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बरसा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तू भला क्या कर सकता है अरे कुलंक कुल कलंक यद्यपि भले आदमी अपने बल की अपने ही मुंह से बड़ाई नहीं किया करते तो भी तेरी करतूतों से कुढ़ कर, मुझे ये बातें कहनी ही पड़ती है देख जब काशीराज के जहाँ स्वयंवर हुआ था तो मैंने वहां इकट्ठे हुए सब राजाओं को जीतकर काशीराज की कन्याओं को हर लिया था उस समय ऐसे ऐसे हजारों राजाओं को मैंने अकेले ही युद्धभूमि परास्त कर दिया था जब विवाद होता देखकर राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा पितामह आप मेरी ओर देखिए आपके सिर पर बड़ा भारी काम आ पड़ा है अब आप एकमात्र मेरे हित पर ही दृष्टि रखें मेरे विचार से तो आप दोनों ही से मेरा बड़ा भारी उपकार होगा अब मैं शत्रुओं की सेना में भी जो रथी और अरथी है उनका विवरण सुनना चाहता हूँ मेरी इच्छा है कि मैं शत्रुओं के बलाबल के विषय में जानकारी प्राप्त कर लूँ क्योंकि आज की रात बीतते ही उनसे हमारा युद्ध छिड़ जाएगा